क्या गुण भी लिपे है भगवान के हैं, अपराकृत हैं, इतना अंतर है शंकर मत में शंकर मत में सब ये किसके कारण है माया के कारण है अविद्या और माया में अंतर क्या बताया इस तत्व को सत्त्व प्रधाना माया और मलिन सत्य प्रधाना मलिन सत्त्व की प्रधानता वाली अविद्या है और शुद्ध की प्रधानता वाली माया तो शुद्ध सत्त्व की प्रधानता है लेकिन रज उसमें कल्पित है तो ये और माया और अविद्या को इसीलिए भेद माना जाता है क्योंकि जीव और ईश्वर में भेद स्वभाव बताया ना इसमें स्वभाव अच्छा लेकिन जो गुण है वो इसके कारण है भगवान के शंकर मत में उपाधि के कारण है स्वभावता ऐसे हैं वो निर्गुण है। में के अनुसार क्या है कि क्या कि की माया उपाधि के कारण उनके गुण नहीं है पराप्र शक्ति सूर्य के स्वाभाविक ज्ञान बला किया है पराप्र शक्ति सूर्य थे भगवान की पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है वो कैसी स्वाभाविकी कैसी है भगवान ये शक्ति स्वाभाविक है और ज्ञान बल क्रिया क्या है भगवान का ज्ञान भगवान का बल और भगवान की क्रिया सब कैसी स्वाभाविक है तो वैष्णव वैश्वतानुसार भगवान के जो गुण है वो औपाधिक नहीं है माया उपाधि के कारण स्वाभाविक है स्वाभाविक सुखी में कोई उपाधि शब्द नहीं है तो ये अंतर है शांक्रमत में और वैष्णव मत में वैष्णव मतानुसार स्वाभाविक सर्वज्ञता है स्वाभाविक है बल है स्वाभाविक सब किसी उपाधि से ऐसी अधिन नहीं है अच्छा इतना अंतर आता अच्छा है और जो उपाधि है ना जो सत्य प्रधान तो जो है ना भगवान का जो शरीर है जो तो श्री विग्रह है वो तो शुद्ध सत्य प्रधान में उसमें भागवत में आया है का तो। भगवान का राम विशुद्ध सत्व विशुद्ध जब कहा है तो रस्तम से सर्वधा रहे भगवान का जो शरीर है वो रस्तम से सर्वथा रही शुद्ध सत्यु है मानते हैं शंकर में क्या है की शुद्ध सत्युणा वाला है ऐसा भेद थोड़ा हो जाता है बाकी ईश्वर की महिमा सब मानते हैं। भगवत पाठ भी खूब मानते हैं ईश्वर की महिमा को थोड़ा सा मध्य है वो मैंने प्रसन्नता बता दिया है अपना आज तिर है अवरणिकाणिक देखिए औगरणिका तिरमान हाँ ये जो आया है ना क्षिप्रम ही मानुष्य लोके शीघ्र तो ये मनुष्य लोक में कर्म से जन्म सिद्धि शीघ्र हो जाती है कर्म जो वैदिक कर्म लेना है उनसे शीघ्र सिद्धि मिल जाती है तो ये प्रश्न यहाँ पर उठाया मानुष्य एवं वर्णाश्रम आदि कर्माधिकार न अन्यु लोके वर्न, से अभी भाष्यकार ने पहले बताया है मानुष्य लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारा की विशेषा पहले कंपनी आई भाष्य <tip> है मानुषे लोग <लोके> <tip> कर्माधिकारा की विशेषा आया है ना भाष्य में <tip> तो उसी को लेकर के यहाँ प्रश्न उठाया जा रहा है कि मानुष्य लोके मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है अन्यष्लोकेश नाम अन्य लोगों में क्या वर्णाश्रमाधि कर्माधिकारो न अन्य लोगों में वर्णाश्रमादि के अनुसार कर्म करने का अधिकार नहीं है नियम है ना तो यह नियम किस कारण से है यह नियम लग जाएगी मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रमादि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है अन्य लोकेश वर्णाश्रमाधि कर्माधिकारो न अन्य लोगों में वर्णाश्रमादि के अनुसार कर्म करने का अधिकार नहीं है ऐसा निमित्त किस कारण से नहीं ऐसा नियम किस कारण से है ऐसा नियम इन्वय जो दूसरे अनुच्छेद की समाप्ति में उच्चते लिखा है ना इति उच्चते इस पर कहा जाता है इस पर वहाँ अन्वय है दूसरे पैराग्राफ में उनकी समाप्ति में उच्चते है ना तो इसी उसके साथ है इति उच्चते ठीक है इस पर कहा जाता है अथवा अथवा दूसरी बात आ गई अथवा ये विषय क्या करके इति अथवा वर्णाश्रम आदि के विभाग से युक्त मनुष्य से या वर्णाश्रम आदि के विभाग वाले मनुष्य सर्वथा मम वर्त अनुवर्तन थे मनुष्य सब प्रकार मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं आया ना पहले अथवा ये ये भी आया ना गीता में अनुवर्तन थे मनुष्य सर्वसा वही है अथवा वर्णाश्रमाजी के विभाग वाले मनुष्य सर्वसा सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार अनुसरण करते हैं यह कहा गया यह कहा गया ये तो कहा गया ना पहले अब इससे प्रश्न होता है पुनः स्मात कारणात नियमे ने सौ वर्तन में अनुवर्तन थे पुनः किस कारण से नियमानुसार आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं पुनः किस कारण नियमानुसार पुनः अकस्मात कारणा पुनः किस कारण नियमानुसार आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं मनुष्य कई परिभाषा भाषाकार ने बताई है कि पुनः किस कारण आपके पुनः किस कारण नियम से आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं न अन्य से अन्य मतलब अन्य वर्ष में न अनुवर्तन से अन्य के मार्ग का अनुसरण नहीं।, नहीं करते हैं इस पर कहा जाता है अथवा इसी ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है तो ऊपर पैराग्राफ है नीति दो प्रकार से शंका की जाएगी यहाँ पर दो प्रकार से शिका की है उस शंका का उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है देखेंगे क्या तो तो तो तो चाण्ट गुणकर्म विद्धि सह तरक अव्यय यह चातुर्वर्ण है अच्छा चतुर्ण वर्णना सामहरा क्या बनेगा अच्छा समाहर तो करेंगे तब तो चतुर्वर्ण बनेगा ना एक मिनट चतवारा एवं क्या बनेगा चतवारा एव वर्ण क्या बन जाएगा चतुर्वर्ण क्या बनेगा चतुर्वर्ण बनेगा ना और चतुर वर्ण ना से फिर चे? ये स्वार्थ में से प्रत्यय करके के चतुर्वर्णन बन जाएगा चतुर्वर्णादी नाम स्वार्थ संख्या इस वार्षिक के द्वारा चतुर्वर्ण शब्द से स्वार्थ में से प्रत्यय होता है चतुर तो भस्म दिया है भस्म से लिखा है है ना कि तो देखना चतुर नतुर्वर्ण है तो और ये भस्म दिया है चतवारा वर्ण है है ना तो चतवारा से प्रकार कर्मधारे कर देंगे है? और कर्म धारे करने वर्णा वर्णा। से क्या बन जाएगा चतुर चतुर्वर्ण और फिर चतुर्वर्ण से चतुर्वर्ण शब्द से चतुर्वर्ण शब्द से स्वाध में संयंत्र होकर क्या बन जाएगा चतुर्वर्ण स्वास्थ्य में से प्रत्यय होकर क्या बनेगा चातुर्वर्ण में बन जाएगा है ना तो यहाँ भाव में से प्रत्यय नहीं है गुण में से प्रत्यय नहीं है मतलब चतुर्वर्णी इसका अर्थ है गुण कर्म विभाग के साथ चातुर्वर्ण मजा सृष्टम गुण विभाग के साथ कर्म विभाग के साथ गुण के विभाग से और कर्म के विभाग से या गुण और कर्म के विभाग से चार वर्णों की मैंने रचना की है गुण और कर्म के विभाग से चार वर्णों की मैंने रचना की है किसके विभाग से गुण विभाग से और कर्म के विभाग से तो चातुर्वर्ण सृष्टि चतुर्वर्ण व्यवस्था या किसके द्वारा बनाई गई है भगवान चातुर्वर्ण मैया भगवान का कथान है लेकिन कैसे गुण कर्म के विभाग ऐसी चारु वर्णों की मैंने सृष्टि की है ठीक है देखना तस् करता होने पर भी मुझे का क्या है है, ना? चार वर्णों का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्तारम अकर्तारि अकर्ता और अभ्य अव्यम करते यहाँ भाषाकार ने असंसारण किया है कि चातुर्वर्ण का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता और असंसारी जान शब्दार्थ हो गया अन्वय हो गया अब भाष्य में आएंगे चातुर्वर्णम को समझाते हैं भाष्यकार चतवाराह वर्ण इस कर्मदारे समाप्त होगा ना ध्यान देना भाष्यकार ने चातुर्वर्णम का अर्थ लिखा है चतवारा एवं वर्ण ये क्या लिखा है भाष्यकार ने चातुर्वर्णम चातुर का अर्थ दिया मतलब ऐसा अन्य करेंगे चतवाराह वर्ण एवं चातुर्वर्ण चतवारा वर्ण एवं चतुर्वर्ण चार वर्णों को ही चातुर्वर्ण कहा जाता है अगर समाज करेंगे तो चतर के वर्ण इस प्रकार कर्मधारय समाज चतुर्वर्ण बन जाएगा फिर चतुर्वर्ण से स्वास्थ्य से करके चातुर्वर्ण बना लेंगे मैं ईश्वर मुझ इसम का उत्पादित मुझ ईश्वर ने ही चार वर्णों को उत्पन्न किया है ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है इसमें प्रमाण भी भाष्यकार देते हैं ब्राह्मणो मुखा मासी इत्यादि श्रोते हैं थोड़ा के पर ध्यान देंगे शब्दों पर ब्राह्मण प्रथमा एक ब्राह्मणा प्रथमांत है ना मुखम्बी प्रथमा एक है का इस परमात्मा का ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख ब्राह्मण इस परमात्मा का क्या और क्या है बाबू बाहू जो भुजाए छी थी और उरु क्या था उदभ्यान गुरु राज है तो सूची के सब कुछ लोग ऐसा इस से करते हैं कि ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख था मुख का क्या मुख का क्या था हाँ जो ब्राह्मण समाज है जो प्रधान भाग है इस, वो क्या है ब्राह्मण है प्रधान भाग का मतलब क्या भौतिक वर्ग समाज मतलब कुछ लोगों को कहना है इस सुरक्षी के द्वारा विराट परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है ये समाज क्या है विराट परमात्मा का स्वरूप है यह yes, समाज विराट परमात्मा का स्वरूप है तो जो इसका बौद्धिक वर्ग है वो ब्राह्मण है और जो इसका रक्षा करने वाला पालन करने वाला वर्ग है वो क्या है है और जो आधार उरु आधार होता है ना जो आधार है जो आधार समाज की का आधार कौन हो सकता है चलाने के लिए जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो तो जो आधार होता है वो क्या है भविष्य है और ये जो से और जो अन्य विविध कार्य करने वाले हैं इन तीनों के कार्य में सहयोग करने वाले हैं, वो क्या है शुग्र है वो वो क्या है पाद परमात्मा का परमात्मा के पाद स्थानीय है ऐसा अर्थ कुछ लोग करते हैं पर यह अर्थ भगवान भाषण को अर्थ मान्य नहीं है, है न क्यूँकी पद व्यायाम पद व्यायाम क्या है शुग्रजा यद व्याम में क्या है पंचमी है ना? तो स्पष्ट अर्थ है की तरह से सूर्य उत्पन्न हुआ परमात्मा के पैरों से उत्पन्न हुआ उसी को ध्यान में रख करके अब यहाँ पर मुखम कर से क्या करना पड़ेगा मुखा क्या करना पड़ेगा आ, आ, इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण हुआ परमात्मा के मुख से क्या उत्पन्न हुआ ब्राह्मण उत्पन्न हुआ और क्या है भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ बाहुक ध्यान क्या है नहीं रोसो की बोलना ब्राह्मणों से वहाँ बाबू है ना वो भी शर्मा भी वज्रांत है लेकिन वहाँ बाउंड करना पड़ेगा कि उसकी भूजाओं से शक्ति उत्पन्न हुआ गुरु से बड़ी उत्पन्न हुआ और पार से शुद्ध उत्पन्न हुआ ऐसे भाष्यकार को मान्य है क्यूँकी यहाँ सृष्टि के प्रसंग में भाष्यकार उसको उत्थित कर रहे हैं हाँ करना पड़ेगा सृष्टि के ऐसा भाष्यकार को मान्य है क्योंकि सृष्टि के प्रसंग में उसको उत्थित कर दिया है इन्होंने ब्राह्मणों से मुखम आशित की अस्त मतलब इस परमात्मा का इस पर मुखम करते मुखात इस, इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण आशीष करते उत्पन्न आसित इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है ना तो इस प्रकार जो है ना इत्यादि है आदि सब ले लेना बाहुराज्या पूरा ले लेना ले, ले ले ले, कि इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ इत्यादि सुती है इत्यादि सुते पंचमी है ना पंचमी हेतु अर्थ में होती है तो ऊपर बताया ना कि ईश्वर ने ही चार वर्णों को उत्पन्न किया है क्योंकि हेतु बताया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मणों से मुखा मासी है ठीक है क्योंकि ब्राह्मणों से मुखी है अब कैसे भगवान ने रचना की तो कहते हैं गुण कर्म विभाजशा गुण विभाजशा क्या कर्म विभाजशा गुण के विभाग से और कर्म के विभाग से गुण विभाग क्या कर्म विभागशा गुण गौन है रजस तमानी सत्य रजस और तमस ये क्या है गुण है हाँ ये गुण है है, त्र से उन चार वर्णों में से है ना उन चार वर्णों में से सात्विक से कर्ज है सत्य प्रधान सत्विक जो है ना तीनों गुण सभी में रहते हैं कोई सत् की प्रधानता वाला कोई रज की कोई तम की पर सभी में सभी गुण रहते हैं सत्युगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण के सम इत्यादि कर्म है सम है ना तो सम एक कार्य है यहाँ पर अंतरिक्ष इंद्रिय का निग्रह एक का क्या अर्थ है समी चिकित्सा श्रद्धा समाधान ये सब क्या है ब्राह्मण के कर्म है सत्व गुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण के समम सत इत्यादि कर्म है तो अब देखना गुण के अनुसार कर्म बताया सत्व गुण अधिक होगा तो ये समम ये सब कर्म हो जाएंगे है अब सत्सर्जन रजा प्रधान गुण जिसमें गुण है गुण जिसमें गुण है तथा रज जिसमें प्रधान है ऐसे छत्री की सत्य गुण जिसमें गुण है सत्य भी चाहिए ना शासन करने के लिए बुद्धि तो भी होनी चाहिए हाँ नहीं तो मोहम्मद तुगल जी राजा हो जाएगा स्वागत तो हो जाएगा है ना तो उसने सत्युगुण चाहिए लेकिन शासन करना मुख्य काम है ना इसमें रज की प्रधानता तो देखेंगे सत्व जिसमें गुण है सत्व गुण जिसमे गौण है तथा रज प्रधान है ऐसे क्षत्रि के सौर तेज प्रवृत्ति सौर तेज आदि कर्म हैं, सौर का का तो और और तेज प्रवृत्ति है आदि आदि प्रजापाल प्रजापालन ये सब लेना है ये सभी कर्म किसके क्षत्री के अब देखेंगे तम उपसर्जन कम जिसमे गौण है और रज क्या है प्रधान है तो क्या वहाँ भी गुण के अनुसार करने है ना रज सत्व गुण गौण होगा रज प्रधान होगा तो वीरता आदि सब कर्म होते हैं और तम उपसर्जन तम गुण जिसमें गौण है तथा रजो गुण प्रधान है ऐसे वैश्य के तम के उपसर्जन तम गुण जिसमें गौण है और रज की प्रधानता है ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है कृषि आदि से लेना पशुपालन है ना कृषि गुण वाणिज्य है तो फिर हो जाएगा वैसे में। हाँ है तो सत्तु भी इसमें रहते हैं तीनों गुण रहते हैं सब में छत्री में भी तम उपसर्जन होगा गौ होगा लेकिन वैश्य की अपेक्षा और कम कम उसमें ऐसा सब में सब है तम गुण के अप्रधानता वाले तथा रज की प्रधानता वाले कम की अप्रधानता वाले तथा रज की प्रधानता वाले कर्म वैश्विक तो यहाँ भी जो है ना गुण के अनुसार कर्म है अच्छा आगे देखेंगे ये सूद्र के लिए आया रज उत्सर्जन रज इसमें उत्सर्जन है तथा कम प्रधान है रज की अप्रधानता वाले तथा सम की प्रधानता वाले सूत्र का सेवा ही कर्म है ये लगाया ना कर्म क्या है सेवा देखो तो ब्राह्मण भी अपने माता पिता और गुरुजन की सेवा करते हैं की नहीं करते हैं ब्राह्मण की सेवा करते हैं तो यहाँ पर सेवा ही कर्म है सेवा का मतलब है, तो है।, है तीनों वर्णों के कार्यों में सहयोग करना तीनों वर्णों के कार्यो में सहयोग करना ब्राह्मण जस्ते से सब के में क्या है सहयोग करना क्योंकि सहयोग करने वालों की जो है ना ज्यादा औत संख्या ज्यादा होनी चाहिए संख्या इनकी ज्यादा होने चाहिए हर जगह आवश्यकता होती है शारीरिक सामर्थ्य होता ही शूद में तो शारीरिक सामर्थ्य की बहुत जरूरत होती है तो इस सेवा सेवा मतलब सब चीज सेवा करना मतलब सबके कार्यों में सहयोग करना सबके कार्यों में सहयोग करना।, करना ऐसा तो सेवा ही इनका कर्म है तीनों की तो ये देखेंगे तो की प्रधानता कर्ण का वो भी नहीं हो सकते है ना सर ये इसलिए सहयोग करना बता दिया गया दूसरा जैसा करे वैसा कर फिर ऐसा कि इस प्रकार गुण कर्म के विभाग से चार वर्णों की मैंने सृष्टि की है है ना गुण कर्म के विभाग से चार वर्णों को मैंने उत्पन्न किया है चत इधम चातुर्वर्ण और वह यह चातुर्वर्ण अन्य लोक में नहीं है और यह चातुर्वर्ण या चार वर्ण ये चार वर्ण अन्य लोको में नहीं है इसलिए मानुष्य लोक यह विशेषण दिया कहा पुरुष लोग में ना मानुषे लोके कर्म दिया जो यही पर है अच्छा ये पढ़ना हमारे तो फट गया है कोई पुस्तक हमसे देखिए हंत चातुर्वर्ण सरगा कर्तवा कल कल युद्ध से ये शंका की जा रही है हंत यहाँ पर खेद है। है खे यहाँ पर अवे है हंत तर्रिका से तो चतुर्वर्ण का कि चतुर्वर्ण की चतुर्वर्ण की सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होने के कारण चतुर्वर्ण की सृष्टि आदि से स्थिति चतुर्वर्ण की सृष्टि स्थिति कौन करते हैं परमात्मा कि चतुर्वर्ण की सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होने के कारण कि जो कर्मों का करता होता है वो कर्म के फल से लिप्त होता है भगवान ने बोला क्या चातुर्वर्ण नया सिस्टम तो शंका हो गई की यदि आप इन कर्मों के करता है तो इनके फल से फल भी आपको प्राप्त फल से भी आप युक्त होंगे उनकी लगाना तो चाकुर्वर्ण की सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होने के कारण उसके फल से युक्त होते हो उसके फल से या उसके फल से संबंधित होते हो लगेगा अकाकर इस कारण जब कर्मो का आप कर्म के करता है कर्मो तो का फल आपको मिलता है जब कर्मों का फल से युक्त होने के कारण अका इस कारण से तो नित्य मुक्ता नित्य ईश्वर आना की आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर नहीं है नित्य मुक्त और नित्य जो भी फल आपको मिल रहा है तो आप नित्य मुक्त नहीं है और नित्य हाँ करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ जाएगा आपको तो ऐसा ये शंका हुई किसी उचित है इस पर कहा जाता है इस पर कहा जाता है ठीक है अब देखना यद्यपि इस पर कहा जाता है इस पर यह पंक्ति कही जाती है कस्य करतारम भी वाम विद्या करतारम अव्यम तो भाष्य के सारे चलेंगे यद्यपि माया संव्यवहारण है यद्यपि माया के व्यवहार से उन कर्मों का करता होने पर भी माया के व्यवहार से उन कर्मों का करता होने पर भी व्यवहार जो है ये शीर्षांकर मत में माया का कार्य है जो हम वाक व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब किसका कार्य है माया का, माया का कार्य है क्योंकि माया का बना हुई वाक इंद्री है माया का ही बना हुआ शरीर है सब प्रकृति का है अच्छा और माया उसको को लेकर के ही भगवान क्या करते हैं स्थिति का व्यवहार करते हैं तो सब व्यवहार कैसा है माया को लेकर के यद्यपि माया के व्यवहार से उस कर्म का कर्ता होने पर भी उस कर्म का होने पर हाँ कर्ता आ, होने पर भी कर्तारम रू संतम करता होने पर भी परमार्थ का वास्तव में परमाचार है माया को छोड़ करके वास्तव में माम अकर्ता रू वास्तव में मुझे अकर्ता जानो वास्तव में मुझे हाँ ये तो माया के व्यवहार को लेकर के कर्ता कहा जा रहा है वैसे मैं कर्ता, नहीं हूँ यद्य माया के व्यवहार से उन कर्मों का कर्ता होने पर भी परमात्मा अकर्ता विद्धि। परमात्मा मुझे अकड़ता जानो अत्यो करता इस कारण किस कारण अकर्ता होने के कारण ही अव्ययम क्या आती हो क्या निशा ना बाद में करना क्या आते इस कारण ही अव्ययम करते असंसाधनम और इस कारण ही मुझे असंसारी जानो माम अव्ययम असंसारणम विधि ये भाष्यकार ने अव्ययम कर्सारणम किया है, असंसारणम को अलग से जोड़ा नहीं है इसलिए गीता प्रेस में अव्यय और असंसारी ये व्याख्या ठीक नहीं है और इस कारण ही मुझे क्या है आप असंसारी जानो असंसारी करते यहाँ पर निर्विकारण जो संसारी मनुष्य विकार वाला होता है तो कैसा जानो निर्विकार जानो जब निर्विकार जानो तो इसका क्या मतलब है कि भगवान में कोई विकार नहीं है तो कर्म फल का संबंध रूप विकार है क्या नहीं कर्म फल का संबंध रूप विकार नहीं है तो उनको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए वो नित्य मुक्त है और है। है। है। ऐसा तू ऐसा कर्म राम करता राम माम मंदिर ऐसी किंतु जिन कर्मो का करता मुझे मानते हो किन्तु जिन कर्मो का करता मुझे मानते हो हाँ परमार्थता उनका अकर्ता ही हो परमार्था वास्तव में परमात्माता अहम पेशा मकरता है वास्तव में मैं उनका आ करता नहीं वास्तव में मैं उनका करता ही हूं परमात्मा आम पैसा में करता हो वास्तव में मैं उनका करता ही हम जब अकड़ता है भगवान तो मतलब जैसे कि संसारी लोग जैसे कर्म करते हैं ना जैसे कि वो फल की तृष्णा प्रेरित होकर कर्म करते हैं राघव जैसे प्रेरित होकर कर्म करते हैं ऐसे भगवान करते हैं क्या इसको अकृता कह दिया है तो कि परमात्ता उनका कर्ता ही हूँ मैं यथा अन्य परमाथता हो यथा क्यूँकी देखो न मिंपती न मे कर्म फले स्त्री माम यह अभी जानती कर्म भी न कर्म भी न सह सहसे माम कर्माणी न लिनपंथी मुझे कर्म लिपाई मान, मान नहीं करते हैं मुझे कर्म लिपाही मान नहीं करते हैं मैं कर्म भले स्त्रिया ना मेरी कर्म के फल में कृष्णा नहीं है मेरी कर्म के फल में कृष्णा नहीं है अब देखना ये चलो अन्ना माम याद जाना की इस प्रकार मुझे जो जानता है किस प्रकार जानना की भगवान को कर्म लिपाई मान नहीं करते है भगवान की कर्म फल में कृष्णा नहीं है इस प्रकार इसी माम यह भी जाना इस प्रकार मुझे जो जानता है सा कर्म भी ना से, वो कर्मों से नहीं बनता है वह कर्मों से नहीं।, नहीं, नहीं बनता है अच्छा अब देखिए तो ना माम कर्माणी लिमसंती कर्म मुझे लिपाही मान नहीं करते हैं तो अब देखेंगे कर्म मुझे लिपाई मान नहीं करते हैं इसका मतलब है कि मेरे कर्म में दो कर्म क्या कर्म कैसे लिपायमान करता है कर्म क्या है देह की उत्पत्ति का कारण कौन बनता है कर्म अच्छे बुरे कर्मों के कारण क्या है नूतन देह की प्राप्ति होती है तो देह की उत्पत्ति का कारण बन करके कर्म लिभामान करता है कर्म कैसे लिपायमान करता है देह की उत्पत्ति का कारण बन करते कर्म करता है. कैसे करता है? तो दे की उत्पत्ति का कारण कौन बनेगा कर्म के कारण ही देह की उत्पत्ति होती है तो देह की उत्पत्ति का कारण बन करके कर्म क्या करेगा लिभायम कर्म मान करेगा ठीक है तो अब ध्यान देना कर्म कैसे लिभायमान करता है देखिए उत्पत्ति के कारण बन करके अब ज्ञान लेना तो जिसमें अहंकार होता है या अहंकार से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है उसके कर्म देह की उत्पत्ति का कारण बन कर के लिपाही करते हैं भगवान में अहंकार है क्या नहीं। ऐसा अहंकार मैं करता हूँ मैं शरीर आदि के करने पर भी मैं करता हूँ ऐसी जो देहात्म तो बुद्धि होती है ना। तो अहंकार से युक्त होकर के जो कर्म करते हैं उनके कर्म दे की उत्पत्ति का कारण बन करके के उनको लिभायमान करते हैं भगवान में अहंकार है क्या नहीं। जब अहंकार नहीं है तो उनके कर्म देह की उत्पत्ति के कारण बने इसलिए उनके कर्म नहीं करते हैं भाष में लगाइए भाष में आइये नाम कर्माणी लिमपंथी तानी को भाषा ने जोड़ा है इस पद को लिमपंथी अच्छा दे आदि आरम्भ कत्वे ने अहंकाराभा पंक्ति तो लगाएंगे आप अहंकार आद्यारम्भ कत्व निकाणी माम न लिपन अहंकार का भाव होने के कारण भगवान में कोई अहंकार नहीं है तो दे अहकार का भाव होने के कारण है। दे आदि की उत्पत्ति का कारण बनकर दे आदि की उत्पत्ति का आदि से क्या लेना इंग्री अहंकार का अभाव होने के कारण दे आदि की उत्पत्ति का कारण बन करके के दान कर्माणी माम नालिमपन की वे कर्म मुझे लिपायमान करते कर्म किस प्रकार लिपाही मान करते हैं दे आदि की उत्पत्ति के कारण बनकर तो यहाँ दे आदि की उत्पत्ति का कारण बन करके वे कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते क्यों लिपाय मान नहीं करते भगवान को क्यूँकी उनमे अहंकार का अभाव इसी प्रकार के ज्ञानी महापुरुष में भी अहंकार नहीं होता है तो उनको कर्म लिपायमान करते ये ध्यान ना अहंकार होने से ये सब समस्या आ जाती है देहात्म बुद्धि होने से अब देखना क्या तेसाम कर्म नाम फले में करते इस्ती और उन कर्म के फलों में मेरी कृष्णा नहीं है उन कर्म के फल में मेरी कृष्णा नहीं।, नहीं है भगवान क्या आप आपसे काम है उनको कोई भी कामना नहीं है कोई भी कृष्णा नहीं है अब इसी विषय को समझाते हैं वास्कार भगवान तू ऐसा संसारी नाम अहम करता किंतु जिन संसारी मनुष्यों को मैं ऐसा लगाना किंतु तू कर किंतु अहम करता इति ऐसा संसारी नाम किंतु मैं करता हूँ ऐसा जिन संसारी मनुष्यों को अभिमान होता है कि संसारी मनुष्यों को अभिमान एक घमन गर्व एक वृत्ति है चित्ती की ये क्या होती है वृत्ति होती है शब्द से व्यक्त करे या ना करे भाव एक व्यक्ति है तू हम करता है कि ऐसा संसारी नाम अभिमाना तो मैं करता हूँ इस प्रकार जिन संसारी मनुष्यों को अभिमान होता है कर्मसू कर्म सुप्रिया तत्फले सुप्रिया कर्म सुप्रिया तत्फले सु और यहाँ भी ऐसा संसारी नाम का संबंध है और जिनकी जिन संसारी मनुष्यों की कर्म स्प्रिया होती है तथा उनके फलों होती है कर्म होती तथा हाँ मतलब कर्म करने में भी तृष्णा है और फल में भी तुष्णा है तान उनको कर्म मान करते हैं। यु, युक्तम करते हैं इति या कहना उचित है या कहना उचित है या कथन उचित है तो जिनको कर्म लिपाय मान करते हैं जिनको अभिमान है अभिमान के लिए ऊपर शब्द आया अहंकार आया है ना कि जिनको अहंकार है तथा कर्म की और फल की कृष्णा है उनको कर्म लिपाय मान करते हैं तरभा उसका भाव होने से किसका भाव होने से अहिमान का भाव होने से और कर्म फल में कृष्णा का भाव होने से माम करालिमपंथी मुझे कर्म लिफा देखो यहाँ कर्म सुले स्प्रिया बोला है ना और उसके ऊपर पैरा में एक साथ वो कर्म फले कार से क्या दिया है कर्म राम फलेश अलग अलग दोनों को नहीं लिया वहाँ भी लिया जा सकता है मतलब कर्म में नहीं है लिया कर सकते है इसके अनुसार इति इस प्रकार है इति एवं मतलब इस प्रकार है इति एवं क्या है इस प्रकार या अन्य जो दूसरा व्यक्ति भी जो दूसरा व्यक्ति भी मुझे आत्मत्विन जानता है इस प्रकार जो अन्य व्यक्ति भी मुझे आत्मत्विन जानता है तो कैसे जानता है आत्मत्विन जानता है माम अभी जाना है ना कि मुझे जानता है मुझे कैसे जानता है वो अपनी आत्मा रूप से जानता है भगवान सत्य आत्मा है भगवान मुझे आत्मा रूप से जानता है अच्छा क्या, क्या समझता है ना हम करता मैं करता नहीं हूँ भगवान को अपनी आत्मा रूप से जानता है और क्या समझता है मेरी आत्मा करता नहीं है अच्छा न हम करता ही मैं करता नहीं हूँ मेरी कर्म में स्त्री नहीं है क्या अभी ना बनते वो कर्मों से नहीं बनता है मतलब सब कर्माणी अभी उसके कर्म भी यह सत्य कर्माणी उसके भी कर्म उसके भी कर्म दे आदि आरम्भ का भवंती दे आदि के उत्पादक नहीं।, नहीं उसके भी में दे आदि के उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं यह अर्थ है ना अहम करता ना निकले स्त्री अहम करता ना मैं करता नहीं हूँ और मेरी करो फल में कृष्णा नहीं, नहीं है ठीक है अब देखो तो समय घड़ी घड़ी थे जाना है कितना हुआ एक पैकेश हो जाएगा है न एवं पूर्व ही मुमुक्ष कर्म कृतम एवं ज्ञावा पूर्व ही मुमुक्षु भी अभी कर्म कृतम ऐसा जानकर कैसा जानकर के भगवान को कर्म लिपाय मान नहीं करते हैं और उनकी कर्म फल में कृष्णा नहीं, नहीं है ऐसा जानकर के पूर्व मोक्ष भी कर पूर्व काली कही पूर्व पूर्वकाल में होने वाले मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है एवं व्यापा पूर्व ही मोक्ष भी अभी कर्म करके पूर्व काल में होने वाले मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है केवल अज्ञानियों ने किया हो ये बात नहीं है मुमुखो ने भी कर्म किया है तो ऐसा जानकर कर्म करना चाहिए अब एक नस्म कर इसलिए जब पूर्वकालिक महापुरुषों ने कर्म किया है तो इस कारण, करते। इस कारण तुम पूर्व पूर्वतरम कृतम कर्म एवं करु तस्माच करण से पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म एवं कुरु इस कारण से तू पूर्वी कर पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा और पूर्व तरकृतम करते है पूर्व में किए गए पूर्व ही करते है की पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा पूर्वकालिक्षुओं पूर के द्वारा पूर्वकाल में किए गए पूर्व तारंकृत क्या है पूर्व कामु कर्म को ही कौन तू इसलिए तू पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों के द्वारा पूर्व काल में किए गए कर्मों को ऐसा जान करके पूर्व अपी कर पूर्व काल में, में होने वाले महापुरुषों ने भी पूर्व ही अपी है न्या है क्या है कि अतीत काल में होने वाले पूर्व काल में हाँ ये पूर्व ही अपी कर अतिक्रांत ही मतलब पूर्व काल में होने वाले मुख्यो ने तेन कर है उस कारण से कर्म एव मतलब क्रु तेन कर्म एव तेन कर्म एवं कुरु इस कारण से तु कर्म को ही करू नीमा चुपचाप नहीं बैठना नीमाम चुपचाप नहीं, नहीं बैठना संन्यास न कर्तव्य संन्यास भी नहीं करना संन्यास भी हाँ नहीं।, नहीं करना तुम कर्मो का संन्यास नहीं करना संन्यास नहीं लेना कर्मों का संन्यास नहीं करना भी तो मतलब क्या है कि कर्म को करूँ क्योंकि ऐसा मान कर कर्म को करेंगे तो लिखा मान नहीं होगा जन्म नहीं होगा भगवान कहते हैं तस्मात इसलिए स्वयं तो पूर्व के अनु अनुतवा से पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण अनुष्ठित होने के कारण थोड़ा करने के कारण इस कारण से तू पूर्वकाल में होने वाले महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण तो संन्यास जब यहां कर, भी यहाँ का भाष्य कार्यको की सन्यास कर्मो का संन्यास करना है तो कैसा वो बिल्कुल वो विधि ऐसी संन्यास करना है विधि से करना है ऐसा नहीं तो ऐसे तो काफ लगेगा संन्यास चतुर्थाश्रो स्वीकार नहीं किया ऐसे ही छोड़ दिया तो पास बन गए चुपचाप नहीं बैठना कर्मों को त्याग नहीं करना ऐसे तो ऐसे भी लेंगे लें तो वो भी नहीं करना है ना तो जब भाषे संन्यास लेने को तो विधि संन्यास ही कहते हैं संन्यास ही कहते हैं भाषिकार अच्छा यदि अनात्मज्ञा यदि तुम अनात्मज्ञा यदि तू अज्ञानी है आत्मा की आत्मा को जानने वाला और आत्मा की कार से आत्मा को ना जानने वाला मतलब अज्ञानी यदि तू आत्मा को जानने वाला नहीं है यदि तू आत्मा को जानने वाला नहीं है तो पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा भी अनुस्थित होने के कारण आत्मशुद्धि अर्थम आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो थोड़ा अन्य भी क्रम का ध्यान देना यदि तुम तो मनात्मज्ञा या तस्मात का फैलन करना इस कारण तस्मात का अर्थ है यदि तुम अनात्मज्ञा यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तो से तो तस्मात कर्थ इसलिए यदि तुम अनात्मज्ञा यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तो पूर्व ही अपनी पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण तव है ना आत्मशुद्धि अर्थम तो मैंने दो बात एक थी तुम आत्मशुद्धि के लिए लक्षित शुद्ध के लिए अंतराकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो और यदि तू आत्मज्ञ है आत्म तत्व को जानने वाला है तो पूर्व ही जनकाल भी की पूर्व ही कर पूर्व में होने वाले कौन जनक आदि तो पूर्व में होने वाले जनकादि ज्ञानियों के द्वारा पूर्व परम कृष्ण पूर्व में होने वाले जनक आदि महापुरुषों के द्वारा पूर्व काल में किए गए कर्मों को लोक संग्रह करो लोक संग्रह के लिए करो तो पूर्व काल में होने वाले जनक आदि महापुरुषों के द्वारा पूर्व काल में किए गए कर्मों को लोक संग्रह के लिए करो न अधुनातन कृतम निवर्तितम की आधुनिक लोगों के द्वारा किए गए कर्मों को बस करो आजकल के लोग क्या करते है भाषक काल ने उस समय ऐसा लिख दिया है ना जो कहते हैं ना आज के लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे अधुना रनम निवर्तितम आधुनिक लोगों के द्वारा किए गए को न करो ठीक है ऐसा लगाना क्या कहूँ मैं अधुनातनम निवर्तितम न कृतम आज के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों को नहीं करना अधुनातम निवर्तितम न कृतम आज के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों को नहीं करना निर्तितम कृतम न करु ऐसा लगाएंगे संपन्न किए अगुना जनम निवर्तितम न करू आज लोग के लोगों के द्वारा संपन्न किए गए को नहीं करना त्र कर्म चेद कर्तव्य चेद तत्र कर्तव चेद कर्म कर्तव्य यदि कर्म कर्तव्य है यदि कर्म कर्तव्य है तो त्वन वचना देव करोगी तो आपके वचन से ही मैं करता हूँ आपके वचन से ही यदि कर्म कर्तव्य तो आपकी आख्या से ही मैं करता हूँ हम आपकी आज्ञा से ही मैं करता हूँ ठीक है अरे कर्तव्य तो आपकी आज्ञा से ही मैं करता हूँ पूर्व ही पूर्वतरम कृतम पूर्व पूर्वतर विशेषतेन इस विशेषण की क्या आवश्यकता है पूर्व पूर्वतरम कृतम इसी विशेषते विशेषण की क्या हो सकता है की पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों ने जो पूर्व काल में कर्म किया है इसलिए करो ये शंका हो सकती है इसको कहने है, क्या जरूरत है आपके वचन मानकर हम करने को तैयार है उच्चते करते कहते हैं ऐसा समझना क्या की ये पूर्व पूर्व पूर्वतरम क्यों विशेषते हैं पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा काल में किए गए इस विशेषण की क्या आवश्यकता है तो उच्चते इस, इस पर कहा जाता है क्योंकि महान बैसमयम कर्मणि क्यूँकी कर्म में बड़ा बैसम्य है क्यूँकी कर्म में बड़ा वैषम्य है या कर्म में बड़ी विषमता है मतलब कर्म का बड़ा है कर्म का विषय बड़ा कहान है कर्म का विषय बड़ा कर्म में महान वैषम्य है कर्म में बड़ी विषमता है नहीं। नहीं। नहीं। मतलब कर्म का विषय बड़ा गंभीर है यहाँ बैषम कर गंभी कर लेना कर्म में बड़ा गंभीर है कैसे वो कल फोन फोन मरा था सॉरी मैं नहीं जानता फोन में बैठे थे और सेवा को मारा या फोन में बोला बस ठीक है